संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व आचार्य द्रोण का वध संजय ने बहुत बड़ा यज्ञ करके प्रज्वलित अग्नि से जिसको द्रोण का नाश करने के लिए प्राप्त किया था उस तो उसने जब देखा कि आचार्य द्रोण बड़े ही उद्विघ्न हैं और उनका चित्त शोकाकुल हो रहा है तो उसने उस अवसर से लाभ उठाने के लिए उन पर धावा कर दिया धृष्ट ने एक विजय दिलाने वाला सुदृढ़ धन सात में लेकर उस पर अग्नि के समान तेजस्वी बाण रखा द्रोण ने उसे रोकने के लिए आंगिरस धनुष और के समान बाण हाथ में लिए फिर उन बाणों की वर्षा से उन्होंने को ढक दिया, उसे घायल भी कर डाला तथा उसके बाण धनुष और झगा को काटकर सारथी को भी मार डाला तब धृष्टुम्ड ने हंसकर दूसरा धनुष उठाया और आचार्य की छाती में एक तेज किया हुआ बाढ़ मारा उसकी करारी चोट से उन्हें चक्कर आ गया अब उन्होंने एक तीखी धार वाला भाला लिया और उससे उसके धनुष को पुनः काट डाला इतना ही नहीं इसके अलावे भी उसके पास जितने धनुष थे उन सब को दिया। और तलवार को रहने दिया नौवाणों से बिंद डाला तब उस महारथी ने अपने घोड़े को द्रोण के रथ के घोड़ों के साथ मिला दिया और ब्रह्मास्त्र छोड़ने का विचार किया इतने नहीं द्रोण ने उनके ईर्षा चक्र और रथ का बंधन काट दिया धनुष ध्वजा और सारथी का नाश तो पहले ही हो चुका था इस भारी विपत्ति में फंसकर उठाई, किंतु ने तीखी से उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए अब उसने चमकती तलवार हाथ में ली और उसने रथ से द्रोणाचार्य के रथ पर पहुंचकर उनकी छाती में वह कटार भोग देने का विचार किया यद एक द्रोण ने शक्ति उठाई और उसके द्वारा एक एक करके धृष्ट के चारों घोड़ों को मार डाला यद्यपि दोनों के घोड़े एक साथ मिल गए थे तो भी उन्होंने अपने लाल रंग के घोड़ों को बचा लिया उनकी यह करतूत कर्तुट से नहीं सही गई वह द्रोण मारकर आचार्य उसकी ढाल तलवार के खंड खंड कर डाले उपरयुक्त बाण निकट से युद्ध करने में उपयोगी होते हैं तथा वित्तीय भर के होने के कारण ही वैतस्तिक कहलाते हैं द्रोण कृप अर्जुन कर्ण धृष्टुम्सी तथा के और किसी के पास वैसे नहीं थे तलवार से एक उत्तम यह देख रहा मारकर कर्ण और दुर्योधन के सामने द्रोण का वह अस्त्र काट दिया तथा धृष्ट दुम्न को द्रोण के चंगुल से बिता लिया उस समय सातकी द्रोण कर्ण और कृपाचार्य के बीच बेखटके घूम रहा था उसकी हिम्मत देख कृष्ण श्री कृष्ण और अर्जुन प्रशंसा करते हुए सावासी देने लगे। लगे, अर्जुन से कहने जनार्दन देखिए तो सही आचार्य के पास खड़े हुए दोनों ओर के सैनिक आज उसके पराक्रम की मुक्त कंठ से सराहना कर रहे हैं जब सातिकी ने द्रोणाचार्य पर वह बाढ़ काट डाला तो दुर्योधन और महारथियों को बड़ा क्रोध हुआ कृपाचार्य कर्ण तथा आपके पुत्र उसके निकट पहुंचकर बड़ी फुर्ती के साथ तेज किए बाढ़ मारने लगे यह और भीत्विकी ने रोक दिया और दिव्यास्त्रों से शत्रुओं के सभी अस्त्रों का नाश कर डाला उस समय धर्मराज युधि ने अपने पक्ष के क्षत्रिय योद्धाओं से कहा महारथियों क्या देखते हो पूरी शक्ति लगाकर द्रोणाचार पर धावा करो अकेला ही से लोहा ले रहा है और अपनी शक्ति भर उनके नाश नाश उसके नाज की चेष्टा टूट पड़ोजी की इच्छा से आगे बढ़े उन्हें आते देख द्रोणाचार्य निश्चय करके की आज तुम तो मरना ही है बड़े वेग से उनकी ओर झपटे उस समय पृथ्वी काप उठी उनका पात होने लगा द्रोण की बाई आ फटकने लगी में कुमार की सेना ने उन्हें चारों से घेर लिया अब उन्होंने उसको इस अवस्था में देख भीम से उसके पास गए और अपने रथ में बिठा कर बोले वीरवर तुम्हारे सिवा दूसरा कोई योद्धा ऐसा नहीं है जो आचार्य से लोहा लेने का साहस करे इनके मारने का भार तुम्हारे ही ऊपर है की बात सुनकर धृष्ट ने एक में लिया और द्रोण को पीछे हटने की इच्छा हटाने कर कर करने लगे धृष्ट ने बड़े बड़े अस्त्रों से द्रोणाचार्य को आच्छादित कर दिया और उनके घोड़े उनके छोड़े हुए सभी अस्त्रों को काटकर उनकी रक्षा करने वाले वसती सीबी वालिक और कौरव योद्धाओं को भी घायल कर दिया तब ने उनका धनुष काट डाला और सायकों से उसके मर्म स्थानों को भी बिंद डाला इससे धृष्ट धुम को बड़ी वेदना हुई अब भीमसेन से नहीं रहा गया वे आचार्य के रथ के पास जा उससे सटकर धीरे धीरे बोले यदि ब्राह्मण अपना कर्म छोड़कर युद्ध न करते तो छत्रियों का भीषण संहार न होता प्राणियों की हिंसा न करना यह सब धर्मों में श्रेष्ठ बताया गया है उसकी जड़ है ब्राह्मण और अब तो उन ब्राह्मणों में भी सबसे उत्तम वेद भेदता है ब्राह्मण होकर भी स्त्री पुत्र और धन के लोभ से आपने चाण्डाल की तथा तो अन्य राजाओं का संहार कर डाला है जिसके लिए आपने हथियार उठाया जिसका मुंह देखकर रहे हैं वह अस्वस्था तो आपकी नजरों से दूर मरा पड़ा है इसकी आपको खबर तक नहीं दी गई है क्या युधिष्ठिर के कहने पर भी आपको विश्वास नहीं हुआ उनकी बात पर तो संदेह नहीं करना चाहिए भीम का कथन सुनकर द्रोणाचार धनुष नीचे डाल दिया और अपने पक्ष के योद्धाओं से पुकार कर कहा कर्ण कृपाचार और दुर्योधन अब तुम लोग स्वयं ही युद्ध के लिए प्रयत्न करो यही तुमसे मेरा बारंबार कहना है अब मैं अस्त्रों का त्याग करता हूं यह कहकर उन्होंने अस्वस्थामा का नाम ले कर पुकारा फिर सारे अस्त्र शस्त्रों को फेंक कर वे रथ के पिछले भाग में बैठ गए और संपूर्ण प्राणियों को अवधान देकर ध्यान हो गए धृष्ट को यह एक नौका हाथ लगा उसने धनुष और बाढ़ तो रख दिया और तलवार हाथ में ले ली फिर कूद कर वह सहसा द्रोण के निकल पहुंच गया द्रोणाचार्योग तो कर हाहाकार करने लगे एक स्वर से उसे त्याग कर परम ज्ञान स्वरूप में स्थित हो गए और योग धारणा के द्वारा मन ही मन पुराण पुरुष विष्णु का ध्यान करने लगे उन्होंने मुंह को कुछ ऊपर उठाया और सीने को आगे की ओर ताथिर किया फिर विशुद्ध सत्य में स्थित हो हृदय कमल में एक अविनाशी देव का चिंतन किया इसके बाद संतों के लिए सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप से उर्ज्लोक को जा रहे थे उस समय सारा आकाश मंडल दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठा था इस प्रकार आचार्य ब्रह्म लोग चले गए और धृष्ट जुम्म होकर वहां चुपचाप खड़ा था महाराज योगयुक्त महात्मा द्रोणाचार्य जिस समय परमधाम को जा रहे थे उस समय मनुष्यों में से केवल मैं कृपाचार्य श्री कृष्ण अर्जुन और युधिष्ठिर यही पांच उनका दर्शन कर सके थे और किसी को उनकी महिमा का ज्ञान न हो सका इसके बाद धिष्ठूम ने दौड़ के शरीर में हाथ लगाया उस समय सब प्राणी उसे धिक्कार रहे थे दौड़ के शरीर में चेतना नहीं थी वे कुछ बोल नहीं रहे थे इस अवस्था में धुष्टजुम ने तलवार से उसका मस्तक काट दिया और बड़ी उमंग में भरकर उस कटार को घुमाता हुआ सिंह हाथ करने लगा आचार्य के शरीर का रंग सांला था उनकी आयु पचासी वर्ष की हो चुकी थी ऊपर से लेकर कान तक के बाल सफेद हो गए थे तो भी आपके हित के लिए वे संग्राम में सोलह वर्ष की उम्र वाले तरुण की भांति बिचरते थे कुंती नंदन अर्जुन पुकार कर कहते ही गए कि ध्रत कुमार आचार्य का वध न जी मारो नर्जुन मारो करुन कर के पीछे पीछे दौड़े भी पर कुछ फल ना हुआ सब लोग पुकारते ही रह गए किन्तु उसने उनका वध कर ही डाला खून से भींगी हुई आचार्य की लाश तो वथ से नीचे गिर पड़ी और उनके मस्तक को धृष्ट दुम ने आपके पुत्रों के सामने फेंक दिया उस युद्ध में आपके बहुत युद्धा मारे थे। गए थे बहुत खोजा पर वहां इतनी लाशें बिखी थी, थी कि वो इसे प्राप्त न कर सके तन्दर भीम चैन और धेष्ट एक दूसरे से गले मिलकर सेना के बीच में खुशी के मारे नातन लगे भीम ने कहा पांचाल राजकुमार जब कर्ण और दुष्ट दुर्योधन मारे जाएंगे उस समय फिर तुम्हें इसी प्रकार छाती से लगाऊंगा